नमस्कार मित्रों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सारे रिकॉलिस्ट राइट टू रिकॉल पार्टी के कार्यकर्ता और सारे भारत के सारे नागरिकों को ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप एसएमएस से अपने एमपी को ऑर्डर भेजो कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस नेता जी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होम मिनिस्ट्री में हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं, उसको जितनी हो सके जल्दी आज के आज ही डिस्क्लोज किया जाए। आपने एक वीडियो देखा होगा मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे श्री चंद्रकुमार बोस का, चंद्रशेखर कुमार बोस जो कि राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस के भतीजे ह काफी सालों से रही है, जैसे कि ये Right to Recall Party का Manifesto मैंने 2008 में लिखा था, उसके section 12.16 में, 12.16 में, point number 4 है, कि using TCP, gather public opinion on whether to remove pictures of Mohan भाई from all government documents, etc. और पांचवी दिमांड है, using TCP, gather public opinion on whether to declare Supash Chandra Bose as Rastra Pita, यानि हमारी ये मांग 2006 से रही है कि राष्ट्रपिता का सम्मान महात्मा सुभाष चंद्र बोस को देना चाहिए और इसी संदर्भ में मैं एक डिमांड और ऐड करना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड जो फाइल होम मिनिस्ट्री में है कॉन्फ़िडेंशियल रखी गई है उसको पब्लिक के सामने डिस्क्लोज किया जाए मैं आपके सामन श्री केरित सिंह सोलंकी जो कि मेरी कंस्टिट्यूशन के सांसद हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री केरित सिंह सोलंकी का नाम है और मैं एसएमएस आपको पढ़कर सुनाता हूँ श्री केरित भाई आई एम राहुल मेहता वोटर नंबर उसके बाद मेरा वोटर नंबर है अहमदाबाद वेस्ट अहमदाबाद वेस्ट कंस्टिट्यूशन का ना� Constitution makes it duty of every citizen to send necessary orders to MPY SMS यानि कि हर एक मद्दाता का ये फर्ज बनता है constitutional duty बनती है और religious duty बनती है कि वो SMS से ज़रूरी order अपने MP को बेजे और मैं ये MP को order बेज रहा हूं I am ordering you to order home minister to disclose all the files having information netaji to public and put all those files on the government website thank disclose on boss on Subhashchandra and files having public files all all kiye you はい。 मैं आप सबको request करता हूँ कि आप अखबार के advertise के जरिये pamphlet के जरिये SMS campaign से Facebook के campaign से आप भारत के 80 करोर नागरीकों को request कीजिए कि वो SMS से भारत के 80 करोर नागरीकों को ये request कीजिए कि वो SMS से MP को इस तरह का order भेजे इसमें कुछ बहुत पहले मैंने कि किसी मंत्री ने एक निवेदन दिया था मंत्री का नाम मुझे याद नहीं है मंत्री या किसी कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अफसर ने कि वो फाइल हम इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस फाइल की इनफॉरमेशन यदि डिस्क्लोज़ की गई तो भारत के अन्य देशों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं तो मैं कहू アウトジッニータキカトウィエ、ジッニーサーチウィエ、ジッニーイン vestigation ウィエ、サフサフパタジャルタイ、キタイワンメイ、ジョエアポッカアセデンケバレメパタジャタキ、エケプレンメイ、 राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस थे और वो प्लेन एक्सीडेंट हो गया तो जो ताइवान के एयरपोर्ट का जो लोग हैं वो साफ बताता है कि इस तरह का कोई प्लेन एक्सीडेंट उस समय वहाँ पे हुआ ही नहीं था और इससे साफ पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस उस दिन जीवित थे अब वो कहाँ गए वो आगे आ, खोज खोजने की और पता और इसीलिए एक दूसरी भी डिमांड है हमारी इसी से रिलेटेड कि भारत का स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त मनाया जाता है उसके बजाय 15 अगस्त को कैंसल करके मैं तारीख भूल रहा हूँ अभी जिस तारीख पर सुभाष चंद्र बोस की आजादीन फौज ने कोहिमा पर ध्वजवंदन किया था भारत का सबसे पहला ध्वजवंदन भारतीय � उस दिन को भारत का स्वतंत्रता दिन माना जाए। तो ये और दूसरा जो नेवी रिवॉल्ट का दिन है 18 फरवरी, उस दिन को भारत का गणतंत्र दिवस माना जाए। अब आ, आ, आ, आ, और भारत की सेना का नाम बदलके आजादी दिन पहुंच किया जाए, जो कि जो नाम सुप्रभात शंकर बोझ ने रिखाता ये सारी डिमांड हमारी 2008 से लेके अब तक थी 2008 से पहले भी थी लेकिन 2008 में तो रिटर्न में ये सारी चीजें मैनिफेस्टो में लिखी हैं वो मैनिफेस्टो मेरे वेबसाइट राहुल मेहता.com पर है क, का, काफी सारे लोगों को इसकी रिटर्न कॉपी मिल चुकी है कुछ कुछ को एक साल पहले म では、今日のパーティーのエジェンダーについては、このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。 バータトラトナカさん、ジャブ、ラシャピタ、サブシャンドロボスコディアガヤトウスケバーデネ、コットネウスコ、キャディア、ハンドスターメアサプヘリバーウアイキディアウア、バータトナ、アダータネ、キャディアウアイキキキシビバジェセ、キャディアウォー、キシケザニウラシャピタ、サブシンドロボスケザディアウォー。トメア、アプサイクエスカングアキア、アプネアプネアプネアプネアプネアプネアプネア、エンピコ、エン कि वो होम मिनिस्टर को ऑर्डर भेजें कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की सारी जो फाइल है कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे रखी जाए धन्यवाद अब इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे कि आप यदि वीडियो भेज रहे हैं एसएमएस से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 जिले के MP को SMS से order भेज सकते हैं और उन्हें request कर सकते हैं कि ये order अडवानी जी के लिए आप forward कर दीजेए जैसे कि मानलो अडवानी जी का mobile number नहीं है Parliament House के website पे तो उनके past 2 MP है उनी की party के हरीन पाठक और दूसरे किरिशी सोलंकी उनी की party के तो आप SMS में इस त Uh, it is my constitutional duty my e のお話を聞いてください。 और बाकी सारे जो S M S से related tech questions हैं वो मैंने अपने Facebook notes पे लिखे हैं आप मेरे Facebook profile पे notes में देखेंगे तो उसमें आ, न, पूरे जो notes की list है उसमें आप search करना S M S पे तो आपको चार notes मिलेंगे कि क्यों नागरिक का ये कर्तव्य बनता है ये constitutional कर्तव्य बनता है religious कर्तव्य बनता है धार्मिक फर्ज बनता है कि वो अपने सांसद को S M S से order � आ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस से की सारी फाइल पब्लिश हो, वो आर्डर आप एसएमएस से आज ही भेजें, धन्यवाद।